देवी भागवत सातवा स्कंध है देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश विविध योगों का वर्णन इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषयों में विचरती रहती हैं उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है अंगूठे एड़ी घुटने जांघ, गुदा लिंग नाभि, हृदय ग्रीवा कंठ भ्रूमध्य भवों के बीच और मस्तक इन बारह स्थानों में प्राणवायु को विधिपूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा गया है तथा जीवात्मा और परमात्मा में नित्य भाव दोनों के ऐक्य को मुनियों ने समाधि कहलाया है बतलाया है यह अष्टांग योग कहा गया है अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ पर्वतराज इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्रह्मांड की उक्ति के अनुसार विश्व कहा जाता है चंद्र सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर इड़ा पिंगला सुशुमना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है इस शरीर में साढ़े तीन करोड़ नारियाँ हैं उनमें दस मुख्य हैं एवं उन दस में भी तीन को सबसे मुख्य बतलाया गया है ये मेरुदंड में चंद्र सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती हैं। बाई और श्वेतवर्ण चंद्ररूपणी ईड़ा नाम की नाड़ी स्थित है यह साक्षात अमृतमय शक्ति स्वरूप है दाहिनी और पिंगला नाम की नाड़ी है यह पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है, है। विचित्र नाम की नाड़ी है उसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यो के सदस्य प्रभा संपन्न स्वयंभु लिंग है उसके ऊपर माया बीज है तथा तो उसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा के आकार की कुंडलनी है हिमालय राज वह देवात्मका कुंडलनी मुझसे भिन्न नहीं है इसके बाहरी भाग में स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमला कमल का ध्यान करना चाहिए इसके चार दल हैं, उनमें व श चार अक्षरों का ध्यान करें यह मूलाधार चक्र है इसके ऊपर षट कोण छह कोणों वाले कमल का ध्यान करें यह अग्नि के सदृश दलों से युक्त हीरे के समान चमकदार है ब ल इन छह अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वाधिष्ठान चक्र है शब्द से इसे परम लिंग रूप जानना चाहिए इसके ऊपर नाभिदेश में महान प्रभा से युक्त मेघ तथा बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है मणि के सदृष प्रभा होने से इसे मणिपद्म भी कहते हैं यह दस दलों से युक्त है और ड न पश अक्षरों से समन्वित है यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत चक्र है यह क ख इन बारह अक्षरों से युक्त है इसके मध्य में दस हजार सूर्यो के समान प्रभा वाला बाणलिंग विराजित है किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है इससे इस शब्द ब्रम्ह में चक्र को मुनिगढ़ अनाहत कहते हैं यह चक्र आनंद सदन है और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित है इसके ऊपर विशुद्ध नामक सोलह दलों से युक्त कमल है यह अ आ ई ऊ उम अह इन सोलह स्वरों से संपन्न है इसका महान प्रभा से युक्त धूम्र वर्ण है इसमें हंस स्वरूप परमात्मा को के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है इसी से इसको विशुद्धाख्य चक्र कहा जाता है इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं इसके ऊपर परमात्मा का अधिष्ठान रूप आज्ञा चक्र है इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है इसमें इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है यह ह्ष दो अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है और इसके ऊपर रोहिणी चक्र है शुरुआत इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया गया इसके और ऊपर सहस्त्र सहस्त्रार्थ चक्र है यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है इसी से इसको शून्य चक्र कहते हैं इसमें सहस्त्र है यह संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योग मार्ग कहा गया है